अध्याय नौ साधक जीवन के लिए कुछ सहायक बातें जाति प्रथा तथा बाह्याचारो आठ आंतर तत्व और बाह्य रूप भीतरी भाव और बाहरी प्रतीक दोनों का सम्मान किया करो तीन सौ नौ धान के भीतर जो चावल होता है उसी से अंकुर पैदा होता है बाहरी भूसी से नहीं परंतु फिर भी सिर्फ चावल बोने से अंकुर नहीं निकलता फसल के लिए धान ही बोना पड़ता है फसल आ जाने के बाद भले ही धान में से भूसी हटाकर सिर्फ चावल का ही उपयोग किया जाता है इसी प्रकार धर्म के विकसित होने और बने रहने के लिए आचार विचार विधि नियम आदि आवश्यक हैं ये मानो कवच स्वरूप है इस कवच के भीतर सत्य का बीज निहित होता है जब तक मनुष्य को इनके अंतर्निहित सत्य वस्तु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसे इन बाह्य आचार नियमों का पालन करते रहना चाहिए तीन सौ दस सीपी के अंदर बहुमूल्य मोती होता है सीपी का कोई मूल्य नहीं होता परंतु मोती के पूरी तरह तैयार होने तक सीपी बहुत ही आवश्यक है मोती मिल जाने के बाद सीपी का महत्व नहीं रहता जिसे सर्वोच्च सत्य परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है उसके लिए बाह्य आचार नियमों की आवश्यकता नहीं रह जाती 311 विधि नियमों का पालन करना चाहिए परंतु जब साधक उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेता है तब फिर उसके लिए इन बातों को पालन पालने की आवश्यकता नहीं होती तब तो मन तन्मय होते हुए ईश्वर में विलीन हो जाता है तीन सौ बारह घाव सुख जाने पर उसकी ऊपर की पपड़ी अपने आप झड़ जाती है पर घाव सूखने के पहले ही अगर उसे खींचकर निकाला जाए तो खून आ जाता है इसी प्रकार ज्ञान चैतन्य हो जाने से जात पात नहीं रह जाती परंतु अज्ञान अवस्था में जबरदस्ती जाति भेद आदि आदि हटाने जाओ तो उसका परिणाम बुरा होता है 313 जो फल अपने आप पककर गिर पड़ता है वह बहुत मीठा लगता है परंतु कच्चे फल को तोड़कर पकाने से वह खाने में अच्छा नहीं लगता और जल्दी सूखने लगता है इसी तरह पूर्ण ज्ञान चैतन्य प्राप्त हो जाने से मनुष्य के भीतर से जाति भेद अपने आप चला जाता है परंतु अज्ञानियों के लिए जाति भेद की बड़ी आवश्यकता है अज्ञान अवस्था में रहकर यदि कोई जात पात का भेद हटाकर यथेक्षाचार करते हुए सिद्ध का भाव दिखाने लगे तो उसे जबरदस्ती पकाए हुए फल की तरह जानो 314 क्या ज्ञान लाभ के पश्चात यज्ञोपवीत रखना ठीक है आत्मज्ञान लाभ कर लेने पर कोई बंधन नहीं रह जाता सभी बंधन अपने आप गिर पड़ते हैं उस अवस्था में ब्राह्मण शुद्र ऊंच नीच का बोध नहीं रहता तब यज्ञोपवीत अपने आप ही गिर पड़ता है पर जब तक यह भेद ज्ञान रहता है तब तक जबरदस्ती उसे निकाल फेंकना उचित नहीं 315 जब आंधी चलती है तब कौन सा बड़ है और कौन सा पीपल यह पहचान में नहीं आता इसी तरह जब ज्ञान चैतन्य की आंधी आ जाती है तब जाति भेद नहीं रह जाता 316 जो सच्चा भक्त है जो आकंठ भगवत प्रेम का प्याला पीकर नशे में मतवाला बन गया है वह सब समय सामाजिक बंधनों का पालन नहीं कर सकता 317 कृष्ण किशोर ने मुझसे पूछा था तुमने जनेऊ क्यों फेंका जब मेरी यह अवस्था हुई थी तब मुझमें आश्विन की आंधी। ईस्वी सन अठारह में आशिन महीने में बंगाल में बड़ा तूफान आया था उठ आई और सब कुछ कहाँ से कहाँ उड़ा ले गई पहले का कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया होश हवास ही नहीं रहा बदन पर कपड़ा ही नहीं रहता था तो जनेऊ भला कैसे रहे इसीलिए मैंने उससे कहा एक बार तुम्हें भी वैसा भगवत उन्माद हो जाए तो तुम समझ पाओगे तीन सौ अट्ठारह जो भगवान का नाम लेता है वह पवित्र हो जाता है आर्यादह के भक्त कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास था एक बार वह वृंदावन यात्रा को गया था वहां एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी उसने किसी कुएं के पास एक आदमी को खड़ा देख उससे पानी मांगा वह आदमी बोला महाराज मैं नीचे जाती का हूँ आप ब्राह्मण हैं मैं आपको कैसे पानी पिलाऊ कृष्ण किशोर बोला तू शिव शिव कह शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा तब उस आदमी ने शिव शिव कहते हुए पानी खींचा और वैसा आचार निष्ठावान ब्राह्मण उसने वही पानी पिया कैसा जुलंत विश्वास था तीन सराबी जैसे नशे की धुन में पहनने की धोती को कभी सिर पर बांधता है तो कभी बगल में दबा दबा कर घूमता है सिद्ध पुरुषों की भी बाह्य अवस्था प्रायः उसी प्रकार की होती है ३२० आजकल के लोग सभी चीज़ों का सार भाग मांगते हैं वे धर्म का भी सार तत्व ही चाहते हैं उसका अनावश्यक भाग विधि नियम आचार अनुष्ठान आदि नहीं चाहते तीन मछली खाने वाले मछली का सिर और जूम नहीं चाहते वे बीज का मांसल भाग ही पसंद करते हैं हमारे शास्त्र ग्रंथों में जो अति विस्तृत विधि निमादी है उन्हें काट छाँट कर आधुनिक युगोपयोगी बनाना होगा